महाभारत आश्रम वार्षिक पर्व अष्टाविंशोध्याय महर्षि व्यास का धृतराष्ट्र से कुशल पूछते हुए विदुर और युधिष्ठिर की धर्मरूपता का प्रतिपादन करना और उनसे अभिष्ट वस्तु मांगने के लिए कहना वै सम्पावाच तथा समुपेष्टे पांडव सो महात्म सो व्यासत्यवती पुत्र इदम वैश्यम जी कहते हैं जन्मेजय जय महात्मा पांडवों के बैठ जाने पर सत्यवती नंदन व्यास ने इस प्रकार पूछा धृतराष्ट्र महाबाह तपह कंचे प्रेणाते वनवासाधि महाबाहु धृतराष्ट्र तुम्हारी तपस्या बढ़ रही है नरेसर वनवास में तुम्हारा मन तो लगता है न कच्चिथ हृदय कच्चि ज्ञान सर्वाणी सुप्रसन्ना तीन राजन अब कभी तुम्हारे मन में अपने पुत्रों के मारे जाने का शोक तो नहीं होता निष्पाप नरेश तुम्हारी समस्त ज्ञान इन्द्रिया निर्मल तो हो गई है ना बुद्धिम कश्चिबुद्धि दृढ़ा कृवाण्यक विदिम। कचिद वधुश गांधारी न शोकेपूजते क्या तुम अपनी बुद्धि को दृढ़ करके वनवास के कठोर नियमों का पालन करते हो बहु गांधारी कभी शोक के वसीफू तो नहीं होती महाप्रज्ञा बुद्धिमती दी धर्मदर्शिनी आगमा पा तत्व कचिद्वेशोचती गांधारी बड़ी बुद्धिमती और महाविदुषी है यह देवी धर्म और अर्थ को समझने वाली तथा मरण के तत्व को जानने वाली है इसे तो कभी शोक नहीं होता है कश्चिकृता परित्यज स्व पुत्र गुरु शुश्रूषणेता जो अपने पुत्रों को त्याग कर गुरुजनों की सेवा में लगी हुई है वह कुन्त अहंकार शून्य सेवा शुश्रूषा कर्ती है कश्चिद् धर्मश्चैव कश्चिदेव ते पेशान् पिता का तु धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर का अभिनन्दन किया है भीम अर्जुन नकुल और सहदेव को भी धीरज बधाया है कश्चिन्न नरेश्वर क्या इन्हें देखकर तुम प्रसन्न होते हो क्या इनके ओर से तुम्हारे मन की मैल दूर हो गई है क्या ज्ञान सम्पन्न होने के कारण तुम्हारे हृदय का भाव शुद्ध हो गया है एक तेय तृतय श्रेष्ठ महाराज महाराज सत्यम भरत नंदन किसे से बैर न रखना। सत्य बोलना और क्रोध को भारत स्वावसे वन्य मन वास भवे भारत वन में उत्पन्न हुआ अन्न तुम्हारे वश में रहे अथवा तुम्हें उपवास करना पड़े सभी दशाओं से वनवास से तुम्हें मोह तो नहीं होता है धर्म से महात्म राजेंद्र महात्मा विदुर के जो साक्षात महावना धर्म के स्वरूप थे इस विधि से परलोक गमन का समाचार तो तुम्हें ज्ञात हुआ ही होगा मांडव्य साप्दी स वैध धर्मो विधूरता गहाबुद्धिर्महात्त्मा महा महा महामना मांडव्य मुनि के श्राप से धर्म ही विदुर रूप में अवतीर्ण हुए थे वे परम बुद्धिमान महान योगी महात्मा और महामनस्वी थे बृहस्पतिर्वादेवेशुक्रोवाप्यसुरेश न तथा बुद्धिम्पन्नो यथा स पुरषर्षभ देवताओं में बृहस्पति और असुरों में शुक्राचार्य भी वैसे बुद्धिमान नहीं हैं जैसे पुरुष प्रवर विदुर थे तपो बल कृतः सुचिरा संभृतम तदा माण्डव्ये नर्षिण धर्मो यभिभूत सनातन मांडव्य ऋषि ने चिरकाल से संचित किए हुए तपोबल का क्षय करके सनातन धर्मदेव को अर्थाश्राप देकर पराभूत किया था निगाह पूर्व मैया बल च वैचित्रवी के क्षेत्रे जाता स सुमहामति मैंने पूर्व काल में ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार अपने तपोबल से विचित्रवी के क्षेत्र अर्थात भार्या में उस परम बुद्धिमान विजुर् को उत्पन्न किया था भ्रता तो महाराज देवदेव सनातन धारणा मन साध्या धर्म कवजो विदु महाराज तुम्हारे भाई विदुर देवताओं के भी देवता सनातन धर्म थे मन के द्वारा धर्म का धारण और ध्यान किया जाता है इसलिए विद्वान पुरुष उन्हें धर्म के नाम से जानते हैं सत्यन संवर्धयती यो दमेन शमेन च अहिंसया तप्यमान सनातन जो सत्य इंद्रिय संयम मनोनिग्रह अहिंसा और दान के रूप में सेवित होने पर जगत के अभ्युदय का साधक होता है वह सनातन धर्म विदुर से भिन्न नहीं है ये नोगातः कुरराज युधिष्ठि धर्म इत प्रागेनामित बुद्धिना जिस अमित बुद्धिमान और प्राग्ञ देवता ने योग बल से कुरराज युधिष्ठिर को जन्म दिया था वह धर्म विदुर का ही स्वरूप है यथा बन्नी वायुर्यथ पृथ्वी यथा यथा यथाश्त था, था, था, पह, ये था, ये था का धर्म इह चामुद्र चर्चि जैसे अग्निवायु जल पृथ्वी और आकाश की सत्ता इह लोक और परलोक में भी है उसी प्रकार धर्म भी उभे लोक में व्याप्ता है सर्वग्य राजेन्द्र सर्व्य चरा चरम दृश्यते देवती वय स सिद्ध निर्मुक्त राजेंद्र धर्म की सर्वत्र गति है तथा वह सम्पूर्ण चराचर जगत को व्याप्त करके स्थित है जिनके समस्त पाप धुल गये हैं वे सिद्ध पुरुष तथा देवताओं के देवता ही धर्म का साक्षात्कार करते हैं यो ही धर्म स विद्रोह विद्रोह य स पाण्डव स ईश पांडव प्रेष वर्ष जिन्हें धर्म कहते हैं वे ही विदुर थे और जो विदुर थे वे ही ये पाण्डुनंदन युदिष्टिर हैं जो इस समय तुम्हारे सामने दास की भांति खड़े हैं प्रविष्ट स महात्मा भ्रता ते महात्मा कौनते यम महान योग से सम्पन्न और बुद्धिमानों में श्रेष्ठ तुम्हारे भाई महात्मा विदुर कुंती नंदन युधिष्ठिर को सामने देखकर कर इन्हीं के शरीर में प्रविष्ट हो गए हैं तवाम चाप इस यथाये न चिरा भरतर्षभ संशय छेदनार्था प्राप्त माम विद्यपुत्र कर् श्रेष्ठ अब तुम्हें भी मैं शीघ्र ही कल्याण का भागी बनाऊँगा बेटा तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि इस समय मैं तुम्हारे संशयों का निवारण करने के लिए आया हूँ नाकृतम कृतम यही पुरा कैचित कर्मलोके महर्षि भी आश्चर्यभूत तपस फलम तदर्शयामि वह पूर्वकाल के किन्हीं महर्षियों ने संसार में अब तक जो चमत्कार पूर्ण कार्य नहीं किया था वह भी आज मैं कर दिखाऊंगा। आज मैं तुम्हें अपनी तपस्या का आश्चर्यजनक फल दिखलाता हूँ किमेसी मही पाल मत्त प्राप्त अभिपित स्पर्श करने की तुम्हारी इच्छा है मैं उसे पूर्ण करूँगा इस श्री महाभारत आश्रम वास के परमड़ी आश्रम वास परमड़ी या सबा के अष्टाविशोध्या इस प्रकार से महाभारत आश्रम वासिक पर्व के अंतर्गत आश्रम वास पर्व में वाक्य विषयक अट्ठाईसवां अध्याय पूरा हुआ